suron ki sab milke नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं गुरुकुल संगीतालय के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपन राउंड में और डॉक्टर श्वेता जी ने इस पूरे टीम को तैयार किया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद आइए हाँ कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ है परी पी आपका बहुत बहुत स्वागत है और परफॉर्म कीजिए पूजे करे जी नि होत इतना होश में है ना राजा के के दिखावा चंदमती चंकी साचले वो ना मत जा चंदा के चमचम चमचम कर नाचो आज जीते जाते जी पूछे थोड़ी जी नि का नाम रुशो राजा राजा के देखावा चले के जाते मामा ओके परी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूँ हमसिका का आएर, और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 पर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुना है और मुंबई से बच्चे जुड़ रहे हैं गुरुकुल संगीतालय से तो ये अभी दिव्यांगी निगम हमारे साथ हैं दिव्यांगी आपका बहुत बहुत स्वागत है सी, हसी, सी खुशी चल बनाए तो का ख्वाब के चल बना आशिया आए और जिंदगी फोटो एक लगा के हम तारे लगा के चल सुंदरा चुप के चुप के ग किसी खुशी आ आंद के तिल से चल बनाए आशिया चल बनाए आशिया थैंक यू ओके बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच रंग नमस्कार आप सुन रहे नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड और अभी तनुश्री पॉल हमारे साथ है तनुश्री आपका बहुत बहुत स्वागत है तनुश्री पॉल अचुत कृष्णा दामोदरं राम नारायणम जान की वल्लव कोना कहते है भगवान आते नहीं कोना कहते है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नही अच्युत केशव कृष्ण दामोदरमायण जन केवल को न कहते हैं भगवान खाते नवी देर शेज खिला के नवी अच्युत केशव कृष्ण रमनारायण जान ते वल्ल को हैं भगवान शोते नहीं माया शोभा के जैसे सोला अच्युत के तब कृष्णद मोद रमन नारायण जम से नही कौन कहते है भगवान नाशे नही गोपियो के तरह पुण्य चाहते नही के शव क्षण रम नाराय बल्लव रम नाराय नम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 नमस्कार आप आप 90.4 एफएम डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड हैं और सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है तो जरूर मैसेज करके आप बताइए कि आपको कैसा ये प्रोग्राम लग रहा है तो आइए अभी प्रियश माथुर हमारे साथ में है प्रियश आपका बहुत बहुत स्वागत है ये मेरी जा आहा हा जरा जाहट के मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल कहीं बिल्डिंग कहीं कही मोटर कहीं है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इंसा को नहीं कोई ना मनिशा जरा हट के जरा बच के बॉम्बे मेरी जा ए दुनु मुश्किलthought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio segment into English text. 2. **Apply Formatting Rules:** Only output the transcription. No newlines. Numbers must be digits (e.g., 1.7, 3). 3. **Listen and Transcribe (Segment by Segment):** *Audio:* "ए दुनु मुश्किल, श्रीनायहा सरहट के जर बचके यह बॉम्बे मेरी जा" *Transcription:* ए दुनु मुश्किल, श्रीनायहा सरहट के जर बचके यह बॉम्बे मेरी जा *Audio:* "ओके प्रियेश थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट" *Transcription:* ओके प्रियेश थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट *Audio:* "तरंग सुरों की सब" *Transcription:* तरंग सुरों की सब 4. **Assemble and Format:** Combine the transcribed segments into a single line, ensuring no newlines are present नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम पर तरंग सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच में स्मिता दास हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते तो। दास की काठी काठी पे घोड़ा के पे जो मारा थोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठाके दौड़ा हथोरा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम, दुम उठाके दौड़ा <tell noise> घोड़ा था मंडी पौचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी टक घोड़ा था मंडी पौचा सब्जी मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा तुम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जुमा दौड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला okay, ओके स्मृतनाथ थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा आपने ये सुना है आशा करता हूं आपकी आवाज़ सभी को पसंद आ जाए नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंद नमस्कार आपसे आप सुन रहे हैं और गुरुकुल संगीतालय से बच्चे जुड़ रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे पास आ रहा है हेलो नमस्कार परफॉर्म कीजिए नमस्ते हाँ। सबका कहना है एक हजार है सारी उमर है फूलो का तारू का सबका कहना है भोली बाली जापानी जैसी तू प्यारी भोली प्यार। बाली जापानी मुढ़िया जैसी तू की जैसी तू डैडी का मन भी का सबका कहना है एक हजारों में मेरी है, है। फूलों का तारों का सबका कहना है ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए नमस्कार आप सुन रहे हैं पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और अभी स्वाना कपाड़िया हमारे साथ है स्वाना आपका बहुत बहुत स्वागत है Tere sujan mein na karte ho na ho, na jante ki fir kisi wale ko shayad tere sujan mein. खिलात नजानी हम कौमे हैं आज गलिया हमको मे है आज Раней, на сие си. Где я ни беньки бег неди, हमको скорее бы се. Сведа покини. На сибу не барьту. ओके स्वाना थैंक यू सो मच बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आ जाए रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को सुरेश उब्रोय का नमस्कार सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम पर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं अभी ऋषिराज गुप्ता हमारे साथ है में, की आशा सा छोटी सी आशा सी आशा की मैं मैक जाऊ में आज तो ऐसे फूल बगिया में मैं के जैसे आद लोकिन मैं ओ रूच मरिया जो चाहूं मैं मन के बाहतियां अपनी जो खिलने फा से मुझे माया है है तुका सो से से अच्छा इस से अदन की ओ विश्वेश ऋषिहाज ऋषिराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रंग से रोग सब नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं ग्रुप गुरुपुर संगीतालय से आइये एक और विद्यार्थी आसना कपाड़िया आपका भी स्वागत है नमस्ते आसना मिथुन कपाड़िया अजीब दास खतम ये, ये मंजिले है कौन सी हो समझ सके न हम अजीब दासता कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी न हो समझ सके न हम ये रोशनी के साथ क्यों दुआ दुआ ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा से ये ख्वाब देखती हूं मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से अजीब दासता है ये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 नमस्कार आप सुन रहे FM पर सिंगिंग का राउंड आप सुन रहे हैं अभी हमारे बीच रश्मि पटेल रश्मि पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते रश्मि पटेल कोई कोई तो दे दे तो सही है कि नहीं मेरी नगर, के नहीं मैं अपना ये सफर डर लगता है से देना सेना दवा डर लगता है अपन से दे देना दवा मैं चाह दो याद आगू मैरा दो या मैं या ए, कोई बचा दे, मैं क्या खुद पे कुछ को क्या तो रही मैं तब क्या के पे हो हो जाए जो में हो जाए जो जो ढूंढूं मैं या मैं या मैं मेरा सुख ओके रश्मि पटेल थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है आशा करता हूं आपकी आवाज सभी को पसंद आ जाए रंग सब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 दिन वो दिन का दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी दिल की तरह से हाथ मिले है कैसे बाला छूटेंगे कभी मेरी में बाए क्या, क्या हुआ तेरा वादा ऋषि ऋषिराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं आद्य भट्ट हमारे साथ हैं आद्य भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते इतनी इतनी हंसी के से चल बनायासी खुशी चाका आप से चल बनायासिया दबे दबे पास आए जिंदगी फोटो में लगा के चल। ने चुपके चुपके दाए आ रिया दिन की समी थोड़ा तो सा तेरा सोगा चरा तो मेरा भी होगा अब ना आधिया हसी khushya ka satuke a jane ka maruke ji dhuk se chana banaye aashiyau okay adya thank you so much all the best for you thoda दर पे जा पहुंचा है आज जमाना नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी, तुम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें ना भगवान बनाए राम की धरती को गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी कर देखो माटी में सोना है हाथ बढ़ा कर देखो सोने की गंगा है चांदी की यमुना चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो नया खून है नई उमंगे सब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं एफएम पर तरंग सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और विद्यार्थी जो हैं हमारे साथ गुरुकुल संगीतालय से जुड़े हुए हैं और वो अपना ऑडिशन दे रहे हैं ओपन राउंड में स्वागत है मेरी प्रीत मारे कर दो फोटो सी छू लो मेरा जीत हर घर दो banja jaa kya ho yeh vanan jab jab yah kare ko teo deti thi neendhi deti thi diladinu par mere karde banja jaa ni te mere mere dil mein pehnav karde okay thank you so much aapka मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं अभी हमारे बीच संगीता मंडल है संगीता आपका बहुत बहुत स्वागत है तेरी री तेरा आसमान तू बरा मेहरबान तू बखिश कर सभी काहे तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बखीश कर तेरी जमी तेरा आसमान तू तुबरा मेहरबान तू तु बक्षिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बक्षिश कर तेरी बहुत बहुत स्वागत है ओके संजीता थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट अभी हमारे बीच में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन ऑडिशन में अर्शिता स्वागत है आपका अर्शिता जिंदगी चोला गया लगा कर चुपगे गाया गया सब जंगे संगे फिर सतीसुर आशिया खुशी सृतरा चंद के बना आशिया Durashatiya shaukaturiyamu let's open my haashiyo uthisrasi koshai tasukera chanta raditi tinji chabanae aashiya okay arshita thank you so much and all the best for you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 मैं जाने क्यों होता है ये जिंदगी अचानक ये मन किसी के जाने के बाद फिर सी बात मैं जाने क्यों जो अनजान पर ढन गए कल आज राज रंग बदल बदल मन कम चल मचल रहे जान क्यूँ जान जानकर ढन गए कल आज राज रंग बदल बदल मन को मचल मचल मैं जाने क्यों वो जान पर। मेरे में क्यों मैं जाने होता है जिंदगी के अचानक ये मंदिर के के जाने बाद उसकी छुटी छुट्टी सी बात है ओके थैंक यू सो मच आपका रंग सब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 ऐसा वासे ऐसा वा थैंक यू सो मच आपका और आशा करता हूं आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें ऑल द बेस्ट मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा सुबह सुबह शाम शाम बोल बोल बंदे बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा नमस्कार आप सुनना है रेडियो नाइनटी एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच में राधिका है राधिका आपका बहुत बहुत स्वागत है राधिका गोरा mera naam ya na rah tu mujhe kahi hi paas khincha mujhe neend aaye jwaaki tum kab main aatun rehna bas rehna tum से कहना बसना बबा बल पिता में गुजर जाऊंगा तू तो पुछ तो के अगर मन हो तोरोना जाऊंगा जा कुछ कहू मुझको सदा सुनते रहना okay. बस इतना है okay. से कहना बस इतना से कहना बस इतना से कहना basit lena hetu se ghera okay radhika all the best from my side rang suro ki sab mil नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 नाइनटी पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच में भरत जैन भरत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी ने आज तेरे बिना भी क्या जीना ओसा तिरे तेरे बिना भी क्या जिया तेरे बिना भी क्या जीना फूलों में गलियो में सपनों की गलियों में फूलों में गलियो में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कही ना तेरे बिना भी क्या जीना वो सात ती तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना हड़ धड़कनी प्या से तेरी सासों में तेरी खुशबू है इस धरती से इस अंबर तक मेरी नज़र ने तू तो ही तो है प्यारे टूटे ना न्यारिय टूटे ना तू मुझसे ना साथ ये झूठे कभी ना तेरे बिना भी क्या जिया वो तो सातरे तेरे बिना भी क्या जियाँ जी ओके भरत जी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड कर लो अनुभव प्रभु प्यार का नमस्कार मैं हूं सुरेश वाल्कर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन पे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 तेरी से जे। ये मोगा मोगा तेरी मोह मोह के तू हा किस तरह गिर एक तारा आओ आओ। तारा, जो से में तो वो तो इस तरह सुने तुम का Tu ne mujhko achha la. Tu ga zara pani ne mujhko achha. Aisi ne pani ka, tu ne pani ka se dusra. Tu ga zara pani ne mujhko achha. Ne pani ka. ओके थैंक यू सो मच आपका आप आगे भी क्वालिफाई करें ऑल द बेस्ट रंग सुबह के बाजार में आखिर जाहत ब्योपार बनी तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी चांदी की दीवार बनी बस्ती बस्ती परबत पर्बत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं जिसने Nam dia पत्थर है भगवान नहीं वो पत्थर है भगवान नहीं बस्ती बस्ती परबत पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिल जाए तारा बस्ती बस्ती पर बत पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिलता एक तारा